संवेद्नाँ संवेद्नाँ के पंक, के, पंक, ब्लौक ब्लौक की की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है घनश्याम मैथिल अमृत की कविता भुट्टे आए बड़े रसीले भुट्टे आए बड़े रसीले दाने जिनके पीले पीले चूल्हे सिगड़ी गरम गरम हैं, भुट्टे देखो नरम नरम हैं। सीखने पर खुशबू है आती खाने को यह जी लाती थोड़ा नींबू नमक लगाओ चबा चबाकर इनको खाओ दादाजी के दांत नहीं है इनको देखो नहीं सताओ दूध भरे यह दाने प्यारे बारिश में लगते हैं प्यारे मोती से दाने जड़े हुए हैं, एक कतार में खड़े हुए हैं। मुंह पर मूछे रखे सिकंदर हरे भरे कपड़ों के अंदर दाने मक्का की पक जाते पॉपकॉर्न हम इनको कहते इनके कई बनते पकवान मक्का खूब उगाए किसान अभी, अभी आप सुन आप रहे थे घनश्याम मैथिल, मैथिल अमृत की कविता भुट्टे आए बड़े, बड़े रसीले वाचक स्वर भारती परिमल